हम्म कबीर साहब की की है बहुत दिनन बाट तुम्हारी राम सक तुझ मिलन को मन ना ही विश्राम कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं तो बहुत दिन से आपका रास्ता देख रहा हूँ हे राम हे समस्त जगत में रमन करने वाले राम कड़कड़ में व्यापी राम वह प्रकाश वह नूर जो कड़कड़ में विराजमान है उस राम की कहते हैं कि मैं अथा तो सदगुरु और परमात्मा से कहते हैं कि आपका रास्ता देखते देखते तो बहुत दिन व्यतीत हो गया जोनिया पर जोनिया बीतती चली गई जन्म प्रजन्म होते चले गए कितना समय बीत जाता है उसका कोई अंदाजा नहीं इसलिए इनको कहना पड़ा कि जो है बहुत दिन बीत गया जीव तरसे तुझ मिलन को मन ना ही विश्राम आपकी मिल आपसे मिले बिना इस हमारे मन को तो शांति ही नहीं मिलती मन बेचैन है बिल्कुल कोई शांति नहीं है मैं तो आपका रास्ता ही निहारती रहता हूँ कि कब आकर आप मिल जाएंगे कहें आई न सको तुझ पे सकूँ न तुझे बुलाए जियरा ये हुई लेगी पाय तो तपाए तो क तु ऐसा आपका मार्ग है कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता और मैं आपके पास नहीं आ सकता और और आपको मैं बुला भी नहीं सकता हूँ इतना सामर्थ कहा मुझे में आपको बुलाने का तब कह रहे हैं कि जरा यूँ ही ले होंगे विरह तपाए तो तपाए तो, तो आप अपने इस विरह की अग्नि में जलाकर कर कहीं मुझे भस्म सात तो नहीं कर देंगे अर्थात मेरे प्राण तो हर नहीं लेंगे यह बात कहते हैं कि जरा यूँ ले होंगे इसी प्रकार से आप मेरा जीवन ले लेंगे क्या विरह तपा तपा विरह की अग्नि में तपा तपा करके कहीं ये प्राण न निकल जाए ऐसा निवेदन करते हैं चोट संतानी विरह की चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर जर हो अमारा जानी है कह जही लागी सोहे अच्छी बात कहें ये साहब जी कि चोट सतानी विरह की कि सतगुरु मुझे तो आपके विरह का ही चोट बहुत सता रहा है आपसे जो अलगा हो गया है आपसे जो विरह है विरह हो गया है वही चोट तो मुझे काफ़ी सता रहा है और क्या क्यों हो रहा है कि सब तन जरी जरी जाए मेरा शरीर तो जल रहा है सब तन जरी जरी जाए मेरा शरीर उस विरह की अग्नि में जल रही है मारन हारा जानी है कह जी लागी सोय तो इस विरह की चोट को दो ही लोग जान सकते हैं एक तो जो मारता है और एक जिसको लगता है दो ही लोग जानते हैं ये तो दुनिया तो नहीं जान पाएगी लेकिन इस चोट को विरह की चोट को दो लोग जानते हैं मारन हारा जानी है जिसकी कारण चोट लग रहा है मारने वाला अर्थात सदगुरु प्रीतम या फिर जिसको ये चोट लग रहा है अर्थात विरहणी अर्थात साधव यही तो जान पाएंगे कि कितना चोट है दूसरा क्या समझेगा तो हाँसी खेलो हरी मिले तो कौन आ, सहे खरसान काम करो तिशरा तजे ता ही मिले भगवान तो, तो के तो मिली है कैसे हाँसी खेलो हरी मिले यदि हंसी हंसी में और खेल खेल में सदगुरु मिल जाए तो हंसी खेलो हरी मिले तो कौन सा है खरसान तो खरसान पर कि चढ़ी अरे लोहा जब खरसान पर चढ़ता है तो सीधा होता है ना? वो नट्टी में लाल पहले किया जाता है और उस लोहे को सुपात्र बनाना है और कोई ढालना है किसी बर्तन में किसी भी चीज में तो लाल करके जब खरसान पर चढ़ा के तो पीटते हैं तब वो सही होता है तो ये भी साधना ये खरसान है आसान नहीं है आसान भी है आसान नहीं भी है एक खरसान है खरसान कह हंसी खेलो हरी मिलो तो कौन सहे खरसान यदि हंसी खोली खेल में सदगुरु मिल जाए तो इस खरसान का घाव कौन सा सहेगा काम करो तिछड़ा तजे ताहीं मिले भगवान तो कहतु ये खरसान पर चढ़ के आज जब चढ़ी तब ओकरे अंदर से जो विकार है जो गंदगी है अनि जो पत्थर स्वरूप है जो अरूप है तो वास्तविक रूप धारण करेगा अर्थात एक अच्छा बर्तन बन जाएगा कोई पात्र बन जाएगा तब उसको लोग प्रेम से खरीदेंगे काम करेंगे यूं ही बेकार में लोहा कीचड़ में पड़ा है तो कौन उसकी कदर करेगा इसलिए कह रहे हैं कि हंसी खेले हरे मिले तो कौन सा है खरसान अधिक खुशी से परमात्मा मिल जाए सदगुरु का साक्षात्कार हो जाए तो इतना खरसान सहने की क्या आवश्यकता है कथम तो मिली है तब कैसे कहीं इतना खरसान सहले के बाद काम को तिछड़ाते जय मिले भगवान ये सब खरसान पर से होता क्या है कि जो इसके अंदर विकार है वो दूर हो जाते हैं अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मदमत्सर ये सब दूर हो जाते हैं तो भगवान मिलना क्या है मिले ही है ढके थे उड़ जाते हैं ज्ञान बदल सूर्य बदली में छिपा था और ये सब आवरण बादल हटते ही वो दिखलाई दे देता यही मिलना है यही अनुभव करना है तो लेकिन बिना खरसान पर सफाई हो नहीं पाती है एक जगह और कहे थे कभी साफ नहीं हस हस न पाया जिन पाया दिन रो हँसी खुशी जो हरी मिले तो कौन दुहागिन हो वह दुहागिन वह खरसान पर चढ़ने की बात दुहागिन दुख क्यों सहेगा यदि हँसी खुशी मिल तो दुख सहने की आवश्यकता का है लेकिन ये दुख दुख नहीं होता ये दुख तो हमारे अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए आता है जैसे लोहा में मुर्चा पकड़ा है और सब चीज़ें हैं और उसको खरसा आग में डालेंगे तो साफ हो जाएगा और वो बिल्कुल विनम्र हो जाएगा अपन जिस जो उसके अंदर का काड़ापन है वो मुलायम हो जाएगा और जब नहाई पर रख के और उस पर हथौड़ा मारेंगे तो एकदम आराम से जैसा आप उसको बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा उसी प्रकार से यानी वो आग खराब तो ये तपस्या है जीव के लिए जो साधना में तपस्या में धीरे धीरे धीरे जब वो चलता है खरसान पर चढ़ते रहता है तो उसके अंदर विनम्रता आ जाती है सहनशीलता आ जाती है उसका अहंकार उठ जाता है काम क्रोध लोम मोरूपी ये सब जो विकार है उस जीव से हट जाती है ही तो होता है तभी तो पात्र बन पाएगा और जब पात्र बन पाएगा तो परमात्मा द्वारा कबूल कर लिया बस इतना सा ही बात है तो काम को तिछड़ा तय ही मिले भगवान जो काम क्रोध और साथ ही तीसरा भी छोड़ देता है उसी ही भगवान मिलते हैं तीसरा का मतलब कि काम क्रोध स्थूल जो है भावनाएं तो मिट जाती हैं लेकिन मन में उनको प्राप्त करने की कहीं ना कहीं चीज छिपी रह जाती है मन में छिपा रहता है तो उसी को तीसरा कहती है जैसे घी के मेटे से घी पूरा साफ हो जाए लेकिन अभी मेटे में वो घी की बू रह जाती है और उस भूख को ही हम तिशणा कहते हैं यानी भोगने की इच्छा न हो संसार को लेकिन भोगने की कामना अंदर में बनी रहे वही तिशड़ा है और इस तिशड़ा का विनाश कर देना ही अच्छे स्थिति को प्राप्त होना होता है इन तिछड़ा को तजे बिना भगवान मिलेंगे नहीं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे कभी साहब कहते हैं कि ये संसार तो सुखी है खाता है और सोता है इसलिए कि उसे संसार में ही परम सुख का अनुभव होता है इस जहर को ही पीकर वो अमृत का अनुभव करता है अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मोहम्मद मत्सर में रहते हुए सुखी मानता है अपनों सुखी है नहीं लेकिन सुखी मानता है और वो खाता है खाके के और एक बार सो जाता है लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है जाग है और रो है दुखी तो कभी साफ है कोई संत होते हैं कोई अच्छे जिज्ञासु और साधक होते हैं कि इनको रात दिन में तो सोते नहीं ध्यान करना को करना और रात में भी नींद नहीं देने इसलिए कि साधना रात में भी करते हैं जाग के भी करते हैं जागरण करते हैं ऐसा सब होता है इसलिए वो दुखी हैं क्यों दुखी हैं कि अभी मिलन नहीं हुआ है इसलिए दुखी है बिन्डी जिस प्रकार दुखी होती है प्रीतम के वियोग में तो उसे दिन रात नहीं समझ पाता है कि दिन है कि रात बस वो अपनी धुन में रमी रहती धुन में रमी रहती है बिना प्रीतम से मिले उसे शांति ही नहीं खाना तक भी अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ हो जाता है ये स्थिति आती है साधना में आ सकती है हालात सबके साथ कोई एक ही कैटेगरी की चीज़ें नहीं होती कई तरह के समस्याएँ होती हैं कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसी ही चीज़ सबके साथ घटित हो ऐसा कुछ नहीं होता भिन्न भिन्न भिन चीज़ें होती हैं लेकिन वो चीज़ें भी इसलिए आती हैं सदगुरु की कृपा से कि उसमें तप्त होकर जीवात्मा शुद्ध बन पाए निर्मल हो जाए उसका जो राग है वो टूट जाए जो भी विकार है वो समाप्त होकर एकदम परम शुद्ध हो जाए और जो ही शुद्धता प्राप्त होती है तुम ही साक्षात्कार हो जाता शुद्धता लाने के लिए ही तो एक होता है यदि शुद्धता न लगा लाया जाए तो कैसे काम चलेगा यदि कोई पात्र लेकर आया है जिसमें गर्दा गोबर भरा हो और उसमें घी कोई कैसे देगा यदि उसमें गोबर भर के आवे मेटा में और कह दें कि हमको घी दे दीजिए तो वो तो मूर्ख है ही यदि कोई उसमें घी देता है तो उससे बड़ा मूर्ख तो वो है क्योंकि तो उसकी तो समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा जो है साफ है वो तो समझ में आ रहा है कि हमारा बेटा तो साफ है कहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा गोबर लेकिन जो देख रहा है कि ये जो है बर्तन में अभी गोबर ही है इसको सीधी से धोया नहीं गया है तो नहीं नहीं जाओ साफ से धो के आओ तब देंगे नहीं तो तुम जाओ यही तो कई लोग कबीर साहब ही खुद कह कौन था उनके कुटिया में ही रहते थे तो वही हुआ कह के गुरु बना ले शिष्य बना लीजिए तो कहें ठीक है ठीक है जाओ अभी कुछ रहो कुछ काले कुछ सेवा आश्रम करो तब तो वो रहने लगे रहते रहते कुछ दिन बीता सेवा करते थे साहब का भजन सत्संग सुनते थे रहते थे तो लोई जी एक दिन कहेंगे कि अरे प्रभु आप इनको दे क्यों नहीं देते हैं कुछ देते हैं अरे कैसे दे भाई इनका अभी शुद्धता आ जाएगा जो भी हो जाएंगे तभी तो नहीं देंगे तो कह तो आप कैसे जा तो कह दिया जाए बाजार से ही सौदा लिया आओ तो और बाजार में भेज देना सौदा लिया बोले अपन तवज्जो दे दें क्योंकि अपन वो अपन काका में गुड़ कुल गर्दा जितना रहे ऊपर का बल्टी में भर के ऊपर से कुल गिरा दे लहसुन के दही है हाँ तब वो काश में बुखारे होता अनि राजा रहा काश में बुखारे होता तो उनके भाई ये तब तो के फांसी पे चढ़ा अनि गुस्सा रह रोद तब जब लौट के कहालु अब भाई कहाँ सुत अभी तो बोल रहा काश में बुखारे होता तो फांसी दे देता है कैसे सूत माल नहीं फिर रहे साल दो साल जब रहे तो फिर भेजे कहीं जाओ अच्छा आज आज देखिए अब कुछ ठीक हो गया अच्छा ठीक मैंने कहा लेते आइए बाजार से जाकर वो गली में से जाएगा फिर होके रेडी कर गिरा दिल फिर उप सना का पानी ले ले रखो ख़राब अरे भगवान आपका भला करें भगवान आपका भला करें ये बातें सुन गया हाँ आया ठीक हो गया भगवान आपका भला करें है ना भगवान आपका भला करे मालिक भला करे अब ये शुद्धता है ये निर्मलता है कोई अहंकार नहीं कोई क्रोध नहीं कोई वासने नहीं तो ये चीज शुद्धता और ये शुद्धता आएगी कैसे आगे में जब से लोहा ना डलाई तो मुलायम हुई कैसे है ना अर्थात तप रूपी अग्नि में अपने को जो है जलाना पड़ता है तभी शुद्धता आती है कहा गया कि साधना में करते करते तो अग्नि के साथ समुद्र में अपने आप को जलाकर भस्म सात कर दो फिर जो स्वास्थ्य होगा जो रूप प्राप्त होगा वो तो कभी मिटने वाला नहीं होगा अर्थात तो वहाँ पर शरीर और मन होते हुए भी मिट जाते हैं और हम अपने वास्तविक निज स्वरूप आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं वही तो हमारा वास्तविक स्वरूप है फिर हम अनाम तक भी सदगुरु की कृपा हो तो अनाम तक भी पहुंच जाते हैं ठीक